खानदान का सरगना कैसे बना मुझे भय है कि मेरे खत कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं। लेकिन अब जिंदगी भी तो पेचीदा हो गई है पुराने जमाने में लोगों की जिंदगी बहुत सादी थी और अब हम उस जमाने पर आ गए हैं जब जिंदगी पेचीदा होनी शुरू हुई अगर हम पुरानी बातों को जरा सावधानी के साथ जांच और उन तब्दीलियों को समझने की कोशिश करें जो आदमी की जिंदगी और समाज में पैदा होती गई तो हमारी समझ में बहुत सी बातें आ जाएंगी। अगर हम ऐसा न करेंगे तो हम उन बातों को कभी न समझ सकेंगे जो आज दुनिया में हो रही हैं। हमारी हालत उन बच्चों की सी होगी जो किसी जंगल में रास्ता भूल गए हों, यही सबब है कि मैं तुम्हें ठीक जंगल के किनारे पर लिए चलता हूँ ताकि हम इसमें से अपना रास्ता ढूँढ निकालें। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे मसूरी में पूछा था कि बादशाह क्या है और वह कैसे बादशाह हो गए इसलिए हम उस पुराने जमाने पर एक नजर डालेंगे जब राजा बनने शुरू हुए पहले पहल वह राजा न कहलाते थे अगर उनके बारे में कुछ मालूम करना है तो हमें यह देखना होगा कि वे शुरू कैसे हुए मैं जातियों के बनने का हाल तुम्हें बदला चुका हूँ जब खेतीबारी शुरू हुई और लोगों के काम अलग अलग होते गए तो यह जरूरी हो गया कि जाति का कोई बड़ा बुढ़ा काम को आपस में बांट दे इसके पहले भी जातियों में ऐसे आदमी की जरूरत होती थी जो उन्हें दूसरी जातियों से लड़ने के लिए तैयार करे अक्सर जाति का सबसे बूढ़ा आदमी सरगना होता था वह जाति का बुजुर्ग कहलाता था सबसे बूढ़ा होने की वजह से यह समझा जाता था कि वह सबसे ज्यादा तजुर्बेदार और होशियार है यह बुजुर्ग जाति के और आदमियों की ही तरह होता था वह दूसरों के साथ काम करता था और जितनी खाने की चीजें पैदा होती थी वे जाति के सब आदमियों में बांट दी जाती थी हर एक चीज जाति की होती थी आजकल की तरह ऐसा न होता था कि हर एक आदमी का अपना मकान और दूसरी चीजें हों, और आदमी जो कुछ कमाता था वह आपस में बांट लिया जाता था क्योंकि वह सब जाति का समझा जाता था जाति का बुजुर्ग या सरगना इस बांट बकरे का इंतजाम करता था लेकिन तब्दीलियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता होने लगी, लगी खेती के आ जाने से नए नए काम निकल आए सरगना को अपना बहुत सा वक्त इंतजाम करने में और यहाँ देखने में कि सब लोग अपना अपना काम ठीक तौर पर करते हैं या नहीं खर्च करना पड़ता था धीरे धीरे सरगना ने जाति के मामूली आदमियों की तरह काम करना छोड़ दिया वह जाति के और आदमियों से बिल्कुल अलग हो गया अब काम की बटाई बिल्कुल दूसरे ढंग की हो गई। सरगना तो इंतजाम करता था और आदमियों को काम करने का हुक्म देता था और दूसरे लोग खेतों में काम करते थे शिकार करते थे या लड़ाइयों में जाते थे और अपने सरगना के हुक्मों को मानते थे अगर दो जातियों में लड़ाई ठन जाती तो सरगना और भी ताकतवर हो जाता क्योंकि लड़ाई के जमाने में बगैर किसी अगवा के अच्छी तरह लड़ना मुमकिन नहीं था इस तरह सरगना की ताकत बढ़ती गई। जब इंतजाम करने का काम बहुत बढ़ गया तो सरगना के लिए अकेले सब काम करना मुश्किल हो गया उसने अपनी मदद के लिए दूसरे आदमियों को लिया इंतजाम करने वाले बहुत से हो गए हाँ उनका अगवा सरगना ही था इस तरह जाति दो हिस्सों में बढ़ गई। इंतजाम करने वाले और मामूली काम करने वाले अब सब लोग बराबर नहीं रहे जो लोग इंतजाम करते थे उनका मामूली मजदूरों पर दबाव होता था अगले खत में मैं दिखाऊंगा कि सरगना का अधिकार क्यों कर बढ़ा